श्रावण सप्तमो सप्तमोध्याय मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत व्रतकथा ईश्वर उवाच सनत्कुम्क्षा मे भौम व्रतमुतम यस्ठान अवैधव प्रजाते विवाहान पंचवर्षा व्रतमाचरे नामाश्य मंगला गौरी व्रतम पाप पाप प्रणाशनम ईश्वर बोले हे सनत कुमार अब मैं अत्युत्तम भौम व्रत का वर्णन करूंगा जिसके अनुष्ठान करने मात्र से वैधभ्य नहीं होता है विवाह होने के पश्चात पाँच वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए इसका नाम मंगला गौरी व्रत है यह पापों का नाश करने वाला है विवाहान्तर चाद्य श्रावणे शुक्लपक्ष के प्रथम भौमवार से व्रत विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण के शुक्लपक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ करना चाहिए पुष्प मंडपिका कार्यांभ मंडिता नाना विधे फल से पट्टकूल केले के खम्भों से सुशोभित एक पुष्प मंडप बनाना चाहिए और उसे अनेक प्रकार के फलों तथा रेशमी वस्त्रों से सजाना चाहिए तत्र संस्थापिये दिव्या प्रतिमा स्वर्ण निर्मता अन्न धा वापी स्वक्ता त्र पूजे उपचारय षोशीर्मला गौरसिता दुर्वादल षोरस अपथा तावस्य तड़ुश्चा सकलस्ता षोडतवर्तीवदीच दीप दध्योद नैवेद्यम तक साद्या चोपल तथा कृवा तो पंचाब्दम तुद्यापन चले प्रकारम उस मंडप में अपने सामर्थ्य के अनुसार देवी की सुवर्णमयी अथवा अन्य धातु की बनी प्रतिमा स्थापित करना चाहिए और सोलह उपचारों से सोलह दुर्भा दलों से सोलह अपामार्ग दलों से सोलह चावलों से तथा सोलह चने की दालों से मंगला गौरी नामक देवी की पूजा करनी चाहिए और सोलह बत्तियों से सोलह दीपक जलाने चाहिए दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए और देवी के पास पत्थर का सील तथा लोढ़ा स्थापित करना चाहिए पाँच वर्ष तक इस प्रकार से करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए माता को वायन प्रदान करना चाहिए अब उसकी विधि सुनिए प्रतिमा मंगला गौर सुवर्ण पल निर्मित तदर्थे न तदर्थे न्यावा अपने सामर्थ्य के अनुसार एक पल प्रमाण स्वर्ण की अथवा उसके आधे प्रमाण की अथवा उसके भी आधे प्रमाण की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करानी चाहिए तंडुले पूरेते भांडे सत्या सुवर्णादि निर्मिते संस्थाप्य पिधानीय रमणीया च कंचुकी तोरीद्यास्त प्रतिमा स्थापित समीपभागे संस्था दृशद चोपल तथा रोपेण निर्मित मात्रे दध्या सो सुवासी भोजनीया अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण आदि के बने पंडुलपित पात्र पर वस्त्र तथा रमणी कंचुकी अर्थात ओढ़नी रखकर उन दोनों के ऊपर देवी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए समीप में चांदी से निर्मित सील तथा लोढ़ा रखकर माता को वायन प्रदान करना चाहिए इसके बाद सोलह सुवासिनियो को प्रयत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए एवं कृते व्रते विप्र सौभाग्य सप्तन्म सो पुत्र पौत्रादि संपदा हे विप्र इस विधि से व्रत करने पर सात जन्मों तक सौभाग्य बना रहता है और पुत्र पौत्र आदि के साथ संपदा विद्यमान रहती है सनत कुमार सनत्कुमारेदमृत मचीर्ण कस्य जातम फल सियात शंभो कृत्वा तथा बद सनत कुमार बोले सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ हे सम्भोग जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए कृपा करके वैसे ही बताइए ईश्वरवाच कुरुदे से पुरा राजा सुतिश्रुत बभुवा सुत सम्पन्ना की चतुष्ठी कलाज्ञो धनुर्विद्याशारद पुत्राद्यक्षुभम सरव तत्श्वर बोले हे सनत कुमार पूर्व काल में कुरुदेश में श्रुत कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला चौसठ कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थीं संतान विषय भवतः बहुचिकुलोभवतव्या आराधनम चक्रे जप ध्यान पुरासरम क्रूरेण तप्सा तेवी तुष्टा बभूव उच वचन तस्म वरम वर सुब्रत अत वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जप ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली हे सुब्रत वरमागो सुर्तिर्वाचन यदि देवी प्रसन्नासी पुत्र दे में दे शोभनम अन्य देवी तत्प्रसादान न्यूनम किंचित सुकीर्ति बोला हे देवी यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए हे hey देवी आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है ये तस् वच्वा देवी प्राह शुचिस्मृता दुर्लभम याचिता राजंदेतुभ्यम कृपा वशाद परम शुणुस्व राजेन्द्र पुत्रचे सोड षोड़शाद जीविष्यति न चाधिकं ऊप्द्यान चेच्चिंजीवी भविष्यति उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा हे राजन तुमने अत्यंत दुर्लभ मांगा है फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी किंतु हे राजेंद्र सुनिए यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल सोलह वर्ष जीवित रहेगा और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घ जीवी होगा इति ही देव्या वच्तान अच्चितातुरभवतन भार सह संयाचे गुणभूषित सर्वलक्षण संपन्नम सोलशाब्दा सुत देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा आज्ञापयास तथा देवी भक्त नाधिपम आम्रभिक्षो मम द्वार वर्तते निपनंदन तस् कम्फलमादाय पत्न देहि मक्षार्थ सात्री गर्भम सद्यो न संशय तब देवी ने भक्ति सम्पन्न राजा से कहा हे निपनंदन मेरी मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार् को उसे भक्षण करने हेतु प्रदान करो इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी इसमें संदेह नहीं है हृष्टो राजा तथा तो चक्रे पत्नी गर्भम चादो दसवें मास सुशुवे पुत्रम देव सुपम तो प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया और दसवें महीने में उसने देव देवपुत्र तुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया जातकर्मादिकक्रे हर्ष शोक समन्वितः चिरायुरित नाम से पिता चक्रे शिव भजन तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जातकर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा प्राप्त छोड़शे वर्ष चिंता पाप सभार्यक ततश्चक्रे विचारीपे कथम मृत्यु दुख दो काशीम प्रस्थापया न समम विभूम इसके बाद पुत्र के सोलह वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा? ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके राजपत्नी यशस्विनी धृत्वा काशी प्रति सुतम नया मृत्युंजय प्रथिस्ती पुत्र तेजय श्याम विश्वेश जगत पते य के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कारपटी का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था हे विश्वेश आप जगत पति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य भेजूँगी अतः आप मेरे पुत्र को आज ही दे जाइए और सावधानीपूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा इति ये श्रुवा शसुरक्यम स्वीएण समझ जजौ दीनाचि गंदनगर जजो त्र राजा वीरसेनो नामना सर्वस विधिमान अपनी बहन की आवाज़ सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीर सेन नाम वाला राजा रहता था तत्कन्या मंगला गौरी सर्वलक्षण संयुता वयो मध्यागतारम्या रूप लावण्य सा उपमानि सर्वाणि दुखी कृत्योदय गताम नगरोपवन सखी परिवार उस राजा की एक सर्व लक्षण संपन्न युवावस्था प्राप्त मनोहर तथा रूप लावय मंगलागौरी नामक कन्या थी सभी उपमानों को तुक्ष करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी ततस्तावपी समाप्त चिरायुर्मातुल सह विश्रांति दर्शन लाल उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से नहीं विश्राम करने लगे क्रीडंतीनोदे नाचन उवाच राज रंडेति इस बीच पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को रंडा यह कुवचन कह दिया श्रुवा तुभम वाक्यम उच निपनि अयोग्य भाषसे नद्यध्या प्रसाद मंगला गौरत प्रभावत मकक्षता प्रपतिश्य मूर्धरी विवाहे सचिराजु सैदाजुर चे सखी तत समस्ता कन्या स्वत तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा तुम अनुचित बात क्यों बोल रहे हो मेरे कुल में इस प्रकार की तो कोई नहीं है मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे हे सखी वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजवी हो जाएगा इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई स एव दिवथो राज कन्या पानी पी निश्चि स सुकेतुर्ो वही दिन राजकुमारी के विवाह का था बाल्िक देश के दृढ़ धर्म नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था वह सुकेतु विद्याहीन कुरूप तथा बहरा था ततस्ते मा परह। अच्छा सुकेत। तो। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ बल ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के अनंतर वहाँ सुकेतु पहुँचे ततश्चिरायुषम गे मातुम प्रति देयोस्मभ्य मलम बाल कार्य सिद्धिर्नो भवेश परोपकार तुल्यो ही धर्मो नास्त्य परोपवी भी तदनंतर चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है मातुस्तः श्रुवा शिष्ट मन अभूत पूर्व सतम चोपवे कन्यावाक्यम अने येत एक तथा युष्माचते कथम वस्त्राल साधने नवरो जाचते दीयरवाधि उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किसलिए मांग रहे हैं कार्य की सिद्धि हेतु तो वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं वर तो कहीं भी मांगा नहीं जाता तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ विवाह साधया मास तत्राचिरायुषम सप्तपद्या के जाते रात्रो गौरी हरांति के साहसो मंगला गौर शुप्ते हर्ष सबन्विडाता चिरायुष निशीते सर्प रूप कालस्तान तदनंत्रे भूपसुता जागृता दवजो ग इसके बाद चिरायु को वहाँ ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ सहन किया उसी दिन चिरायु के सोलह वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में काल सर्प रूप में वहां आ गया इसी बीच सहयोगवश वह राजकुमारी जाग गई साधुदर्श महासर्प चकैर्य तदाला पूजयामास सौरभम उपचार षोड़ुग पात ददौ बहु प्राथयामास तम सर्प दीनवाणिया चतुष्टभे जयाचे मंगला गौरीक्रतमुत्तम दिव्यान्दे परिते तस्म चिरमे तथा कुरू उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर काँपने लगी तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके सोलहों उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दुग्ध प्रदान किया उसने दीनता भरी वाड़ी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूँगी इससे मेरे पति जीवित रहे ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे आप वैसा कीजिए ए तस्मिन अंतर सर्प करके प्रवेश कंचुक्यातु चक्रे तनमुख बंधनम इतने में सर्प वहाँ स्थित एक कमंडलों में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलों का मुँह बांध दिया एक तस्तरे भरता अंगमोटन पूर्वक जागृत भार् क्षुधा माँ इसी बीच उसका पति अंगलाई लेकर जग गया और अपनी पत्नी से बोला ए प्रिय मुझे भूख लगी है माँ तो सकाश ग आनयामास पासडुकादी चोजे प्रीतम तब अपनी माता के पास जाकर वह खीर लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा प्रदत्त भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया हस्तक्षालन काले तो तदस्तान्मुद्र कात ताम्बूलम भक्ष प्रसुप्ता पुनर एव सह भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी ताम्बूल खाकर वह पुनः सो गया तत सा करती हार कांतिम बहे दृष्टा सुरंतिम विस्मयम जय इसके बाद मंगल गौरी कमंडलों को फेंकने के लिए जाने लगी विधि की कैसी गति है कि उस कमंडलों में से बाहर बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई दृष्टवा घटस्थम तम हारम स्वंठे चार दिना घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया ततस्ते वर पक्षी या तत् चान दृष्टवा तम मंगला गौरी उचा यम न मे इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहाँ ले आए उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है तामु चुस्ते ततः तर्वे किमित्भाष से शुभे परिचायकम अस्ती है किंचित्तस्वना तब उन सभी ने उससे कहा हे शुभे तुम यह क्या बोल रही हो जहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ मंगला गौरुवाच मे दत्त रात्रुयक अस्ंगु तक्षिप्य पश्यम पिचाकस्त तो मे होंत्रो तद्रत्न संचय कृद सोने वाच्योसौ प्रतिवीर पर किंचासे चे रात्रौ तत्पद कुंकुमांवित रौ वर्तते तच्चर्वे पश्यंतुमाचि किंच रात्रौ भाषणादि भक्षणादी चिय तदन च वक्तियान्मे पति स्वयं मंगला गौरी बोली जिसने रात्रि में नौ रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी अंगुली में उसे डालकर परिचायक निशानी देख लें मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है इस बात को यह बताए यह तो कोई अन्य ही है इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था वह मेरी जांघ पर अभी भी विद्यमान है उसे आप लोग शीघ्र देख लें साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था उसे यह बता दे तब यह निश्चय ही मेरा पति है एवं श्रुवा तो तद्वाक्यम साधु साधे चाब्रुवन एक क्या नो सर्वे तथा सर्वनषेधि तदा तेवरपक्षी सर्वे यथागत इस प्रकार उसका यह वचन सुनकर सभी कहने लगे ठीक है ठीक है किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह चले गए जनको मंगला गौरुतकृत कुलोद्व अन्नपादिक्रम चकार सुमहामना वर वरपक्षस्य से सुत कर्णापकर्णतः स्वरूपस्पात आनीत कश्चना कन्या का तत्पश्चात अपने वंश को बढ़ाने वाले महानजस्वी संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सत्र चलाया उन्होंने वर पक्ष का वितांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बैठा दिया एवं गते हाएने तो यात्रा कृत् सिराय प्रयोग त्र किलोक तम सालातरा दृष्टि लोकोत्तर मुदान्वित पितर कथयामस मं भरता सगत इस प्रकार एक वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के पश्चात वहाँ क्या हुआ तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं सुहृदगणम समाया पूर्वोकम परिचाय तम दृष्टि सर्व अभी यद कन्या सुचिस्मिता शिष्टे परिणयोत्साह तब राजा ने अपने सुहित जनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी राजा ने शिष्ट जनों को सांस लेकर विवाह का उत्सव कराया इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना घोड़े, हाथी, रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्री देकर उन्हें विदा किया। चिराजु सुलन्वित स्वुर से मुखा तो यागत पितर उ निश्वास लेक्य इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह वा किरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है एक तस्तरे पित्रोरंकमे सह पादर्भक्त पिद स्नेह पर मूर्धन्ययत पुत्र परमापतु स्नुषापी मंगला गौरी शुरुरो प्रणनाम चा अंक निवेशता शश्रु प्रश्चोद इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और इसने से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा तब उस पुत्र का मस्तक सूंघ उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया पुत्रवधु मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया तब सास उसे अपनी गोद में बैठा कर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी स्नुषा पी मंगला गौरव महात्म उत्तम कथयास तत्स यथावृत्त महामुे हे महामु तपुत्रवधू ने भी मंगलागौरी के उत्तम व्रत महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तात बताया कथितम मंगला गौरी का वृतम या एकणुयात कस् परिकेते मनोरथास्त सर्वे सिद्ध्यत्र संशय हे सनत कुमार मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं इसमें संदेह नहीं है सूतवाच सनत कुमार मित्य एवं कथिया सचानंदम परम ले भे शुवा कार्यक्रम व्रत बोले हे ऋषियों इस प्रकार शिवजी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद प्राप्त किया इति श्री स्कंद पुराणे ईश्वर सनत कुमार संवादे श्रावण मास महात्मे मंगला गौरी व्रत कथनम् नाम सप्तमोध्याय